मैं पाता कि अभी भी कोई कोई न भाई को है। मैं तो इतना ही से से कि है है सबसे एक जगह पे कुछ प्रार्थना होती उसके दिल चाहता है इसके मुताबिक करें इसमें किसी को दखल देना वो बेहूदापन है करना चाहते हैं तो करें मैंने तो कह दिया है कि इस तरह से प्रार्थना का भी रुक मिल सकती है है मुझको बड़ा दुख होता है इसमें कोई शक नहीं लेकिन प्रार्थना जब तक आप लोग सब शांति से बेचते रहते हैं तब तक तो प्रार्थना को चलने वाली है। हम जो इस तरह से ऊपर उपद्रव करने वाले हैं उसको भी ऊपर उपद्रव न करें दुख कोई देना न चाहें तो इसी में हम बड़ा भारी संयम का पाठ सीख चले जाते हैं मुझको बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से अभी आज को तो मुझको जो सिलसिला आज चल रहा है वायुमंडल में जो चीज़ पड़ी है उसी बारे में और कुछ कहना चाहता हूँ मुझको काफी मेरे पर दबाव हो रहा है क्योंकि मैं जिस चीज की हमेशा मुखालिफत करता आया हूँ और और जब तक ये वाई साहब का इनाम नहीं निकला था तब तक बड़े सोरों से मैं कहता था कि नहीं हमारी तो वो, वो, वो, कोई जबरदस्ती से कुछ भी लेना चाहते हैं तो नहीं देंगे अभी ये ठीक है कि जबरदस्ती के लिए कुछ नहीं किया है तो एक तरह से उस चीज़ को निकल जाओ लेकिन तो भी कुछ मेरा मन तो नहीं मानता है वो तो मैं कम करूंगा लेकिन हमारे हमारा दिल में जो नहीं भाती है ऐसी भी चीज़ हम काफ़ी कर लेते हैं कर नहीं लेते हैं हम तो उसको दरगुसत करते हैं उसको सहन कर लेते हैं ये चीज़ ऐसी है कि जिस बारे में मुझको लगता है कि सहन करनी चाहिए अभी अखबारों में आज भी कुछ निकल गया है कि अभी तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होने वाली है उनको भी हक है उनका उन पर भी क्या दबाँ डाला जाए और मेरी तो मुखालत फर्ज रही है तो वो समझकर लोगों को अभी अपना आवाज़ भी उठाना चाहिए ऐसी कुछ बात हैं और वो तो एक ही अखबार में है उससे ज़्यादा मेरे पास भी चीज़ आती है उसको लोग कह रहे हैं कि ऐसा करो वो करो कल तो मैंने उपास की बात आपको सुना दी लेकिन मैं अभी सुनाना चाहता हूँ वो तो हम जिसके प्रति आज तक वहादार रहे कांग्रेस के प्रति और जिस कांग्रेस ने इतना भारी नाम भी अपने लिए पाया है और जिसने बड़ा भारी भी काम किया है जो बहुत पुरानी संस्था पड़ी है लोगों के लिए अभी उसका उसकी मुखालफत भी नहीं हो सकती ऐसा थोड़ा है वो तो मैंने ही मुखालवत की ना अस्पृश्यता की कि सदियों से चलती आई चीजें और हिंदू के हार में बड़ी है उस चीज को बुरी कौन कहने वाला है और उसको सहन करना चाहिए लेकिन मैंने तो बुलंद आवाज उठाया और मैंने यहाँ तक कहा कि ये पाप है उस पाप की बड्डा सम कैसे करें इसलिए हमारे किसी ने तरह किसी तरह से हिंदू धर्म में जो मेल भरा है उसको तो हटाना चाहिए हमको पूरी कामयाबी तो नहीं मिली है लेकिन इतना भी तो हम कह सकते हैं कि पूरी नहीं तो भी काफ़ी कामयाबी उसमें मिली है और यहाँ तक के हमारी हमारी हमारा सब हमारी गति उसी ओर जा रही है और एक वक्त तो हम सब ऐसा ही महसूस करने वाले हैं कि ये हम क्या करते थे छुआ छूट वो कैसी बात है और एक एक ऊंचा है वो एक नीचा है वो सब सिलसिला वो धर्म नहीं है वो अधर्म है ऐसा सबके सब मानने वाले हैं इसमें उसको कोई शक नहीं है तो जैसे है, वो एक बड़ी भारी संस्था रही और जिसको सनातन धर्म के नाम से भी पुकारते हैं और वो सब कहना तो आसान है मैं भी कह देता हूँ मैं भी सनातन हिंदू हूँ और दूसरे भी कहते हैं कि सनातन हिंदू उसमें कौन सच्चा सनाती है वो कहने वाला तो हम हमारे में तो कोई है ही नहीं वो तो ईश्वर ही कह सकता तो जब ईश्वर को इंसाफ करना है उसको हमारे पर कोई भी न्याय चुका है तो वो चुका सकता है हमको तो नहीं चुका सकते हैं लेकिन हम जो हम एक चीज को मानते हैं उसको तो छोड़ते नहीं है कैसी भी पुरानी होटो पर इसी तरह से अगर हम ये समझे कि कांग्रेस जैसे एक सारा धर्म को अधर्म का लिवास पहना दिया ऐसी कांग्रेस बनी और वो उसका मैं साक्षी भी बनू और जिंदा हूँ ऐसा समझू तो मैं आपको सबको कहने वाला हूँ कि अभी हमारे काउ के साथ बंद करना चाहिए तो बंद कैसे करना वो भी तो मैंने तो बता दिया कि किसी के सामने हम बंद ऐसा तो करना ही नहीं चाहते हैं कि उसको मार डालें हम खुद मर जाएंगे कैसे खुदकुशी करके नहीं लेकिन हम उसका सामना करते करते करते अगर हमको मर भी जाना है तो मर जाएंगे दूसरा क्या करें इस कारण मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस का भी मैं एक बूट नहीं बनाना चाहता हूँ उसको एक बूट बनाकर उसकी उसकी परस्ती नहीं करना चाहता हूँ उसके उसके सामने में झुकना नहीं चाहता हूँ लेकिन जब तक मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस आज भी गलती भी की लेकिन वो गलती तो कौन इंसान नहीं करता है और इंसान करता है तो इंसानों की संस्था भी करती है कर ले कर ले तो वो कोई उन्होंने जान बुझ करके गलती हमारे करना ये गलती करना वो कोई खूबीदार बात है ऐसा समझ कर तो नहीं किये। उन्होंने यही कह सकते हैं ना कि वो वो उन्होंने वो, उन्होंने विचार किया और विचार में कुछ गलती हो गई है इससे ज्यादा तो कोई कह नहीं सकता है तो विचार दोष हो गया है इस कारण हम ऐसा ही कहें कि नहीं अभी तो हमारे मुखद भटी करना है ऐसा अगर करते आते तो जो कांग्रेस जहाँ तक पहुँच गई है वहाँ तक नहीं पहुँचने वाली है तो ये भी कहना कि कम से कम उसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास से तो जानना चाहिए था मुझको ये नहीं लगता है ये बात तो है कि इंडिया कांग्रेस कमेटी को घटिया है कि कांग्रेस ने कुछ भी काम किया है तो उसको मिटा दे मिटा सकते हैं उसमें उसको कोई शक नहीं है आखिर में है। ये चीज तो बनाने में, में मेरा तो काफी हाथ रहा है ना तो मैं जानता हूँ कि क्या क्या है लेकिन जिस जमाना में मैं उसमें काम ही करता था वो हक काम करता था अधिकार से उस वक्त भी मैंने कहा कि आपकी कार्यकारिणी जो समिति है वर्किंग कमेटी है वर्किंग कमेटी वो आपकी कारोबार समिति है कारोबार समिति ने एक काम किया है तो उस काम को बहाल रखने के लिए बस दफा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास जाना पड़ता है लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो कुछ भी चाहे इसे राय दे दे मैं तो, तो बता दिया कोई मेरे आ, वो पुरानी बहस है वो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि ये कर नहीं सकते हैं अगर वो कर सकते थे तो पीछे कारोबारी समिति करने का कोई कोई कोई वजह ही नहीं थी लेकिन वो करते हैं कि तो उसमें तो ढाई आदमी रह सकते हैं 300 सौ रह सकते हैं एक एक जमाने में 1000 तक हम पहुंच गए थे तो पीछे आखिर आख, में आकर हम ढाई ऐसे कुछ गए कुछ भी हो इतने आदमी हमेशा मिले और सच बात सब बारे में गौर करें वो तो हो नहीं सकता है तब तो वो क्या कर सकते हैं इतना ही कर सकते हैं अगर वर्किंग कमी कमेटी भी कोई भी गलती करनी है तो उस गलती को तो उसको बहाल करना पड़ता है यहाँ तक मैंने कहा है। लेकिन पीछे वो कहें कि आज तो आपने किया है लेकिन दोबारा हम आपको उड़ा देना चाहते हैं आप नए सिद्धू है क्योंकि ऐसा न करें तो क्या होता है कि वर्किंग कमेटी ने तो मान दिया और मान लिया क्या किया कांग्रेस के नाम से कुछ काम कर लिया है अभी और दूसरों के पास माना कि कांग्रेस के नाम से एक वो वो प्रोमिशल नोट लिख ली और ऐसा कहा कि हम फुलने दिन फुलना काम करने वाले हैं तो इतना पैसा देंगे वर्किंग कमेटी ने अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का को तो पसंद नहीं पसंद नहीं है तो क्या वो जो उसने हु हु है लिख डाली है उस हुडी को वो स्वीकार न करें ऐसे बन सकता है क्या वो तो उनको करना ही है करना चाहिए ऐसे मैं कहूँगा तो जो कोई भी आदमी ऐसा सिलसिलावार करना चाहते हैं उनका ये धर्म है कि अभी हो गई है तो वो चीज़ दोबारा न हो पाए ऐसा इसलिए करें ऐसा भी कह सकते हैं कि वो वर्किंग कमेटी नालायक है ये तो हो गया उसको तो हम पास करते हैं लेकिन दूसरी कमेटी को नियत करते हैं दूसरा सदर को हम बनाते हैं उसके मार्फत से दूसरा काम जो अगर आइंदा करना है वो करेंगे। इतना इतने उनको सजा करना है तो कर सकते हैं मेरी मेरी निगाह में वो का उनका, उनका धर्म नहीं चलता, लेकिन होना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको और वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ हो गई है तो भी उसमें दुरुस्ती की बहुत ही गुंजाइश पड़ी है और अभी भी जो काम करना है उससे या तो हम हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान में मैं पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान आ गया तो उसमें लीग भी आ गई उनको सबको हम बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं हमको कहें कि लीग की तो कोई कांग्रेस नुमाइंदा नहीं है नहीं है मैं मानता हूँ लेकिन कांग्रेस क्या चीज़ है कांग्रेस तो जो है उनकी तो नुमाइंदा है वो तो दूसरा नहीं कर सकते ऐसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उन्होंने वर्तन कमेटी को बनाई लीग ने तो नहीं बनाई है लेकिन लीग को मैं क्यों बीच में लाता हूँ क्योंकि कांग्रेस का जो ख्याल मेरे दिल में उसका चित्र मैंने बनाया है वो तो ये है कि कांग्रेस हिंदुस्तान के जितने हैं उन, उनकी प्रतिनिधि उनके तरफ से बोझती है कुछ भी करती है तो उनके रास्ते करती है कांग्रेस ऐसा नहीं कह सकती है कि क्योंकि मुसलमानों ने हमारा बॉयकॉट किया है या तो मुस्लिम लीग ने बॉयकाट किया है इसलिए मुसलमान भले कहीं भी जाए उसकी हमें परवानी है लेकिन वो और हम तो अगर हो सकता है तो उसका बुरा ही करेंगे तो वो कांग्रेस कांग्रेस मिट जाती है सब सबके पीछे एक, एक बहुत बड़ी है ऐसे बन जाती है लेकिन मैंने तो वहां भी दावा किया था जब मुझको हैिषद में, वो, वो, वो में भेज दिया था उसका अंग्रेजी का तर्जुमा खर्चा किया है तो वो परिषद उसमें मैं चला गया था तो वहा मैंने वो ऐलान किया था कि यहाँ जितने आदमी है हिंदी उनका कांग्रेस तो, तो कांग्रेस में तो नहीं है लेकिन यहाँ मैं जोरों से कहना चाहता हूँ कि उनके भी कांग्रेस प्रतिनिधि होने की चेष्टा करते मानिए उनका भी उनको तो बनाना ही बिगाड़ना नहीं है यहाँ वो सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि क्या यहाँ तो मैं अकेला पड़ा हूँ और बड़े बड़े राजा महाराजा और दूसरे बड़े वो सब मुझको डांटे गाड़ी दें उससे क्या हुआ तो भी मुझको तो उसकी बेहतरी ही करना है कहे कोई कि मैं कहता हूं कि कांग्रेस वो तो पंचायत राज बनती है कांग्रेस में तो राजा और रंग वो दोनों एक साथ है। दोनों को एक ही मत मिलता है सबकी एक ही के मत है उससे वो मुझसे मुझ, मुझ, मुझ, मुझ बिगड़े उससे क्या हुआ तो भी मैं तो कहूंगा कि मैं तो क्योंकि राजा लोगों का भी हितेश हूं उनका भी दोस्त हूँ वो मैंने मुसलमान उससे क्या हुआ लेकिन मैं कहूंगा अगर राजा लोग भी इस तरह से न कहें और न करें कि जैसी प्रजा का कोई भी अन्ना आदमी है इतनी सी किमत हमारी है लेकिन चूंकि हम तो उनके ट्रस्टी बनते हैं उनके खालिम बनते हैं वो अपना हित जानते हैं उससे हम शायद कुछ ज़्यादा जानते हैं और करके आए हैं तो आज तो हम इस तरह से रहते हैं तो, तो, तो उसको कोई मिटाने वाले नहीं हैं वो सब राजी होने वाले हैं नहीं तो अगर मैं कहता हूँ ये बात सही है तो उसका नतीजा ये आता है ना कि काश्मीर के महाराजा को दे लूंगा अच्छा है तो वो तो एक पड़े हैं और वहाँ तो इतनी आबादी भरी है तो काफी मुसलमान पड़े हैं वो कहें कि एक करना है और महाराजा कहें कि दूसरा करना है तो मैं कहूँगा आपको कि महाराजा को करना वो वो मुनासिब नहीं होगा महाराजा को कहना है कि मैं तो आपका आपका खालिम हूँ आज तक तो मैं महाराजा रहा तो वो आपने बनाया इसलिए नहीं लेकिन मुझको अंग्रेजों ने बनाया आज तो ऐसा है कि मुझको प्रधान चाहिए तो भी अंग्रेजों को पसंद करना है वो उसमें दस्तखत न दे तब तक तो नहीं हो सकता है यहाँ तो ब्रिटिश रिजिबेंट रहता है तो वो भी चौकीदारियाँ बन जाता है उसको उसके मुझको खुशामद करनी पड़ती है और वो मुझको बना सकता है बिगाड़ सकता है वो अब भी वो चीज़ मिट गई तो उसके ऊपर जो एक सल्तनत थी किसके लिए एम्पायर बने शहशाह थे तो वो भी तो अभी चले जाते हैं वो कटिंग तो अभी क्या उनके शहनशाह कौन कोई हवा से आने वाले क्या? क्या नहीं, तब क्या है, कि जितने वो रैयत माने जाते हैं वो सब शहनशाह है वो शहनशाह उसके माथेहट इस शाह को इस राजा को काम करना है, ये है। तो उनके लिए वो शहनशाह निकालो तो राजा और महाराजा तो महाराजा धीराज, वो कश्मीर के महाराजा नहीं है लेकिन वो जो जो जो उसकी रैयत है वो महाराजा धिराज है उनके दशकत मिले वही सच्चे जो राजा इस तरह से काम करे मैंने तो कश्मीर का एक दाखिला दिया क्योंकि कश्मीर बड़ा है हमारी नजरों के सामने पड़ा है लेकिन तो लुं, लुं दूसरा है, छोटा सा अंध है क्योंकि अंध में तो तो मैंने काफ़ी काम कर लिया है ना आउंध गया नहीं। तो नहीं काम तो आउट का दाखिला में लेता हूँ काम तो कब से बन गया तो वो कहते हैं औंगठ के जो प्रतिनिधि है वो यही कहते हैं कि मैं उनका उनका श्रद्धा है वो कहते हैं कि मैं सेवक हूँ और जो रईय वर्ग है वो मेरे श्रद्धार हैं इस तरह से चलता है पूरा पूरा नहीं बन सका है लेकिन वो मुझको बातें सी सुनाते हैं तो वो देखिए कि इस तरह से चलता है तो तो एक छोटी सी आउद की रियासत है वो सदाकाल के लिए रह सकती है और कश्मीर की बड़ी रियासत है और उसका तो शोर बस सब जगह पे था करोड़ों रुपए उनके पास रहें वो सब निकमे हो जाते हैं जब यहाँ पंचायत राज हो जाता है तो उनकी किमत नहीं रह सकती है अगर वो ऐसा महसूस करें कि वही किमत आज भी रहने वाली है और नहीं तो हम तलवार से मार डालेंगे कोरे से उड़ा देंगे कितने को उड़ाएँगे क्या करेंगे किस तरह से हो सकता है तो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये तो ऐसी अच्छी बात आपको कर रहा हूँ कि अगर हम सब समझ जाएं तो हम अपनी मर्यादा उस पर कायम रहेंगे हम संयम धर्म का पालन करेंगे और ये हम करें तब तो कांग्रेस भी जो तो काम करना चाहती है वो कर सकती है अगर वो नहीं हो सकता है और मैंने लंबी चौड़ी बात तो आपको सुना दी वो बातों तो में आपको तभी सुना सकता हूँ कि जब कांग्रेस और लोगों की संस्था बनी रहे और दूसरे दूसरी तरफ से लोग हैं वो भी अपनी मर्यादा में रहकर जो कुछ भी कांग्रेस पर दबाव डालना है वो डाल सके तो इस तरह से माने कि अभी हम कांग्रेस ने ये बुरा काम किया है इसलिए कांग्रेस को मिटाने की कोशिश करें तो मैं कहता हूँ कि उसमें न कांग्रेस मिट सकती है लोग तो मिट सकते हैं और वो सब बुरी बात हो जाती है इस कारण आज तो मैं इतनी ही बात कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि हम आ, वो आइंदा होगी ऑल इंडिया कांग्रेस कमी कमी थी तो वहाँ भी ये सब हमको कहना है वो तो कह दे कि ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती है अगर नहीं होती है तो मैं अकेला आवाज़ उठाऊँ उसकी चाहे आखिर में कांग्रेस तो ये मानकर बैठी है ना कि आप लोग सब जो हो गए हैं वही ही चाहने वाले थे और हैं अगर ऐसा है तो आपको कह देना है कि नहीं आपने ठीक किया है लेकिन नहीं किया है मैंने जैसा आदमी ऐसा कहें मैं तो वहाँ आऊँगा कि नहीं वो भी मुझको बताने नहीं वो देंगे तो आऊँगा नहीं तो मैं नहीं आना चाहता हूँ तो मेरे मेरे जैसे आदमी कहे लेकिन वो कहकर भी मुझको यही कहना है कि तो भी मैं कहता हूँ वो सही नहीं आपने किया है वो सही क्योंकि पंच तो आप है पंच के नुमाइंदा आप है इसलिए पंच आप है आपने कर लिया है गलती सही और मैं भी गलती करूँ तो क्या हुआ तो मैं तो एक आदमी हूँ उसकी कीमत नहीं है आपने जो किया है उसकी कीमत है और उस कीमत जितनी बढ़ा सकता हूँ वो बढ़ाने का मेरा काम है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ वो है तो कांग्रेस को जितना कांग्रेस के माते हथ रह जाता है तो ये कहो कि सारा हिंदुस्तान छोटा सा बात करके उसको बात किया उसको पाकिस्तान इसको हिंदुस्तान कहो उसको इंडिया कहो उनको पंचायत राज कहो जो कुछ भी नाम से मुझको कोई वास्ता नहीं मुझको तो काम से ही वास्ता है तो वो वो अगर अच्छा करे और पाकिस्तान बनता है वो उससे भी अच्छा करे तो उसका नतीजा क्या आ जाता है कि दोनों मिल जाते क्योंकि दोनों विश्व तो से काम करते हैं एक दूसरों को दुश्मन नहीं मानते और वही होना तो चाहिए जिना साहेब को जो चाहते थे वो मिल गए छोटा था हुआ लेकिन जो चीज़ थी वो तो वही है वो दीदी अभी किसके साथ लड़ाई है तो अभी तो उनको तो सबको मिलकर हिंदुओं को बुलाकर वो जो मुसलमान उनके साथ नहीं थे उनको भी बुलाकर पारसी ख्रिस्टीन उनको सबको बुलाकर उनको उनसे मिन्नत करना है उनको कहना है कि भाई इस बारे में तो मैं आपसे काफ़ी लड़ा मैंने कुछ कह भी दिया आपको कटवा भी कहा लेकिन अभी तो क्या कहना था अभी तो आपके नाम से मुस्लिम लीग के नाम से हो गया है अभी बोलो अभी हम इसको कैसे अंजाम देंगे और पाकिस्तान प्रदेशी तो अभी मैं आपको पाकिस्तान की, की वो स्क्रीन पर रहता हूँ उसका मैं बना देता हूँ उसको उसका जो चित्र है वो आपके सामने खड़ा देता हूँ देखो कि ये चित्र अच्छा है कि बुरा अगर बुरा है तो मुझको बताइए कि इतना बुरा है तो मैं उसको दुरुस्त करूँगा क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का चित्र जैसा दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसा खूबसूरत चित्र बनाना चाहता हूँ तो कौन यहाँ पर आए कि जो उसके सामने सर नहीं झुकाएगा मैं तो पहले झुकाने वाला हूँ क्योंकि तो आज तक मैं कहता है और अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान का चित्र जो मैंने बना रखा है उन लोगों ने कहा उसमें से वो मुझको जहरील लगता है इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उसमें शरकत नहीं दे सकता हूं उसको मार कर ले लें कुछ भी करें लेकिन मेरा सर नहीं झूठने वाला है लेकिन वो मेरी गलती थी ऐसा मानी और पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है ऐसा मैं मानता हूँ मैं सर समझता हूँ तो उसमें मैं मेरी भगवद गीता इतना ही शौक से इतनी ही आज़ादी से गा सकता हूँ जितना कुरान शरीफ एक मुसलमान आज़ादी से पढ़ सकता है अगर मैं कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हूँ तो भी मुझको बात छुट्टी है अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो हिंदू भी हूँ और हिंदू हूँ इसलिए मुसलमान हूँ पारसी हूँ ईसाई हूँ वो सब कहूँ तो भी मुझको आज़ादी होनी चाहिए मानिए जिस जगह से जिस तरह से माइनॉरिटी दिशा में वो वो जिस तरीके से मेजॉरिटी मुसलमान रह सकते हैं इसी तरीके से मैं रह सकता हूँ आप लोग रह सकते हैं तो कौन यहाँ पर आए कुछ भी आज हो गया है तो सब के सब कहने वाला है मुझको उसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा है हमने बड़ी गलती कर ली और जो मुस्लिम लीग के मुसलमान वो तो बड़े शरीफ हैं शरीफाना तौर से चलते हैं और ये इस्लाम वो तो उसकी तो सब कदर करने वाले जो कहते हैं जिस तरह से हम रह सकते हैं इस तरह से हिंदू रह सकते हैं इस तरह से सिख रह सकते हैं आपका मंदिर उसकी इतनी ही इज्जत होगी आपका गुरुद्वारा उसकी इतनी ही इज्जत होगी जितनी इज्जत हमारी मस्जिदों की मस्जिदों की और ऐसी इज्जत आप आ, हमारी मस्जिदों की करें तो काम निपट जाता है और तो पीछे आराम से भाई साहब भी बैठ सकते हैं आराम से जवाहरलाल जी सरदार वो सब मारे मारे फूलते हैं चौबीस घंटे तक काम करते हैं परेशान हो जाते हैं आपने देखा कि वो मेरे पास पड़े थे वहाँ भी वही हम झंझट में पड़े थे दूसरा तो कुछ था दूसरा हम पढ़ा नहीं क्योंकि अभी तो वो फैसला हो गया लेकिन मिला है क्या अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है तो आज से शुरू करने के लिए और खूबसूरत है वो बताने का के लिए जितनी चेष्टा हो सकती हो करें तो हमारा सब झगड़ा मिट जाता है उसमें अगर हम अपना हाथ बटा सकते हैं और जिस तरह से हमको चलना चाहिए इस तरह से चले तो मैं कहता हूँ कि जो बिगड़ा हुआ हमको लगता है उसी को हम बना बना सकते हैं इसमें कोई मुझको शक नहीं